पातंजलोग प्रदीप साधनपाद सूत्र एक्तिस एसते लक्षण देशो मोदिष्टो यथाविधि यथा धर्म यथा बुद्धि मैयाद वै हिताथिना छ्रुवा ब्रूहि पार्थ यदि बद्यो पार्थ मैं तुम्हारा हितैसी हूँ आज मैंने यह धर्म का लक्षण और उद्देश्य बुद्धिपूर्वक विधि सहित धर्मानुसार कह दिया इसको सुनकर यदि युधिष्ठिर वध के योग्य है तो तुम ही कह दो अर्थात वध के योग्य नहीं है राजा शांत वीक्षतो दुखित करणे नित्रणसघ यपुत्रे नीर शिशम ताड़ि युद्ध मार अतस्तमें सरोस मुक्त दुखानेयुक्तरूप अकोपितोषे सद्ये कर्ण न हादतचाब्रवीस राजा युधिष्ठ युद्ध में कर्ण के तेज बाण समूह से घायल हुआ दुखी और थक गया था और हे वीर युद्ध करते हुए उस पर सुतपुत्र निरंतर खूब बाढ़ चल रहा था अतः दुख से युक्त उस युधिष्ठिर ने रोष में आकर यह अयुक्त रूप वचन तुमको कहा है उसने इसलिए ऐसा कहा है कि यदि अर्जुन कुपित न होगा तो युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेगा युधिष्ठिर के कथन का अभिप्राय तुम्हारा या गांडीव का अपमान करना नहीं है अपितु तुमको जोश दिलाकर कर्ण का वध करना है जाति पांडव ये स चापी पापम लोके कर्ण्यम तदस्त राज्याम ना सबाण पार्थ हे पांडव राजा युधिष्ठिर यह भी समझते हैं कि यह पापी कर्ण लोक में अन्य वीरों से असह्य है हे पार्थ इसीलिए क्रोधातुर धर्मराज ने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे हैं नित्योद्युक्ते सततम चा प्रसह्य कर्णे दूतमणे निबद्धम तस्म हते कुो निर्जिता शूर एव बुद्धि पार्थिव धर्म पुत्रे नित्य उद्यत और अत्यंत असह्य कर्ण के भरोसे पर ही आज युद्ध में बाजी लगी है इसके मरने पर कौरव हार जाएंगे महाराज धर्मपुत्र का यह अभिप्राय है तथो वदारहति धर्मपुत्र प्रतिज्ञा अर्जुन पालनीया जीवन नयम ये न मृतो भवेदि तमें निबोधे अतः धर्मपुत्र वध के योग्य नहीं है हे अर्जुन तुमको प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिए जिस बात से यह जीते ही मृतवत हो जाए वह उपाय तुम्हारे अनुरूप है यहाँ मुझसे समझ लो यदा मानम लभते मानना सवय जीवत जीवलोके यदावमान लभते महान तम तदा जीवन मृत इत्यते जब तक माननी पुरुष मान पाता रहता है तब तक ही वह संसार में जीता है और जब वह महान अपमान को प्राप्त होता है तब वह जीते जी मरा कहा जाता है सम्मानित पार्थिवों सदव तया ची बेड़ तथा जमाभ्याम विद्ध लोकेषेष सूर तस्पम कलया प्रयुक्षव यह राजा युधिष्ठिर सदा ही तुमसे धीम सहदेव और नकुल से तथा अन्य वृद्ध और सूरवीर पुरुषों से लोक में सम्मानित रहा है तुम इसका कुछ थोड़ा सा अपमान कर दो तमितम ही ब्रूही पार्थम युधिष्ठि तमितुक्त ही निर्भुतो गुरुर्भवती भारत हे पार्थ तुम युधिष्ठिर को आपके स्थान में तू कह कर बुला लो जो पूज्य होता है वह तू कहकर बुलाने से ही मृत के तुल्य हो जाता है एवं आचार कौंते धर्मराजे युधिष्ठिरे अधर्मयुक्त संयोगम कुरुस्वैरम कुरुद्व हे कौनते तुम यही व्यवहार धर्मराज राज्य धी के साथ करो हे इनके साथ यह अधर्म संयुक्त व्यवहार ही करो इनके अपमान के लिए तुम्हारा इतना व्यवहार ही पर्याप्त है अथर्मा हे है शा श्रुति नाम उत्तमा अविचार्य व कार्य साका मही सदा यह अथर्वांगी रसी श्रुति सारी श्रुतियों में उत्तम है आत्मकल्याण के इच्छुक मनुष्यों को यह बिना विचारे ही करनी चाहिए